हरि में भगवान ने राम सुंदर में इस प्रकार के विलक्षण गुण हैं कि आत्माराममुनी जो लिप्त आत्मरमन करते हैं आत्मस्वरूप के अतिरिक्त कहीं पर भी उनकी कोई आवश्यकता नहीं इस प्रकार के जो आत्मरमन करने वाले आत्मा और जो निर्ग्रंथ जिनके अज्ञान की ग्रंथियां टूट गई जिन्हें ग्रंथों में छोड़ दिया ये ग्रंथ हो गए ऐसे लोग जो हैं आत्मा राम मुनि ये भी आपके गुण से खिंचकर की भक्ति करने को बाध्य होते हैं ऐसे आपके गुण हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान आपके जो अनंत अप्राकृत जो कल्याण गुणगुण हैं ये बड़े विचित्र हैं और ऐसे जवाब हैं वो तो सबके लिए अज्ञेय ही रहते आपके दिव्य स्वरूपभूत गुणों का पता किसी ने आज तक पाया कोई भी भगवान के गुणों का अंत नहीं पा सका गुणों का वर्णन करते करते सब पवित्र हो गए उनकी सारी कलश राशि ज्ञान राशि मिट गई परंतु वो कोई ये कह कहने कि हमने गुणों का पता पा लिया ये गुण हमने जान लिए गुनात्मनस्ते गुणानिताब तीर्ण से कई ईश्वरी से कारे नए वा विमिता सुकल्प भूपांश रखे मीका द्व्य भगवान आपके गुणों का पार कौन पा सकता है बड़े बड़े लोग हुए ऋषि मुनि तपस्वी योगी जिन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की और यहां तक कि उनकी गणना से कोई बचा नहीं वे इतने सूक्ष्मदर्शी हुए कि महाराज वे अपने सामर्थ्य से शक्ति से ज्ञान से विज्ञान से पृथ्वी के एक एक परमाणु को जान गए एक एक परमाणु का जिनको ज्ञान हो गया और आकाश के हिमकण ओस की मूमेंट इन सबको भी जिन लोगों ने गण लिया और ये आकाश में चमकने वाले जो नक्षत्र ये तारे तारे सब इनकी भी जिन्होंने गणना कर ली ऐसे लोग भी कोई ऐसे नहीं हुए कि जो आपके आपके अनंत कल्याण में सगुण भगवान के गुणों का की गणना कर सके कोई नहीं हुआ या आपके अनंत गुण अनंत कल्याणमय गुण ये किसी की भी गंते में आ गए हूं सो बात नहीं तो इसलिए आप पर यह स्वरूप है ये समझ में आना बड़ा मुश्किल तो कहते हैं कि भाई ये समझने की चेष्टा भी नहीं करते लोग ये भगवान के गुणों को मापने की चेष्टा तो करते हैं गुण माप करने के अभिमानी लोग प्रेमी लोग तो गुण की चर्चा देखते ही नहीं वे तो केवल आकृष्ट रहते हैं सौंदर्य माधुर्य पर वे जानना नहीं चाहते कि तुम कौन हो कि श्याम सुंदर भगवान है कि नहीं ये जानने से उनका प्रयोजन नहीं गुण रहितम कामना रहितम ये प्रेम के लक्षण बताए नारद जी ने कि प्रेम में छह चीजें होती हैं जो वास्तविक प्रेम होता है उसमें छह बातें होती हैं गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम और प्रतिक्षण वर्धमानम ये छह चीज प्रेम में होती है जो प्रेम किसी गुण को देखकर होता है वो प्रेम तो होता है गुण से उस व्यक्ति से नहीं होता किसी कामना को लेकर प्रेम होता है वो होता काम वस्तु से उस व्यक्ति से नहीं होता अगर काम वस्तु नहीं मिलती तो व्यक्ति से कोई मतलब नहीं और मिल गई तो फिर तो फिर कोई मतलब नहीं चीज जिस चीज के लिए हमने सेवा की वो चीज प्राप्त हो गई अब तो मत नहीं जा रहे मत प्रेम है तो गुण रहसन कामना रहीसन और अविच्छिन्नम जिसका तार टूट जाए जो तैल धारावत लगातार समान रूप से न है वो प्रेम नहीं अविच्छिन्नम और सूक्ष्म कर्म प्रेम स्थूल नहीं प्रेम वाणी में नहीं आता वाणी में कहीं कहीं छलक उठता है तो वहां भेद करना यह मुश्किल होता है कि ये प्रेम है या दम्ब है सब नहीं जान पाते हृदय की वस्तु तत् तो प्रेम कर मोरा जानक तो प्रिया एक मन मोरा और सो मन रहे तो सदा तो ही पाए जान ही प्रीतिमा कृष्णदास जी ने एक चौपाही में प्रेम का तत्व भर दिया तत्व कहा इसको सीता जी से संदेश कहलवाते हैं भगवान रामचंद्र कि तुम्हारे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल मेरा एक मेरा मन जानता है वाणी नहीं कह सकती जानता है एक केवल मेरा मन एक मन मोरा मेरा एक मन दूसरे का मन नहीं जानता वाणी की बात पर लग रही, और सीते हुए मन मेरे पास है नहीं सो मन रह सदा तो ही पाही बोले अभी अभी गया हो आएगा ये, ये बात नहीं सदा तो ही पाहीं ये प्रेम का स्वभाव प्रेमी का मन प्रेमास्पद की संपत्ति बन गया प्रेमास्पद में जा करके प्रेमी का मन निरुद्ध हो गया वहीं टिक गया वहां से कभी लौटता नहीं वो तो सूक्ष्म और अनुभव रूपम इसका अनुभव होता है बखान नहीं होता अनुभव होता है कोई कहे कि मैं बड़ा प्रेमी मैं, मैं बड़ा प्रेमी तो समझना चाहिए कहीं न कहीं ये किसी व्यक्त वस्तु का विज्ञापन करना चाहता है और प्रेम नहीं। प्रेम नहीं है प्रेम तो प्रेम कहता है वो आओ या कभी मौका होगा तो निकुंज लीला में श्री राधिका जी मानती हैं कि मेरे अंदर तो प्रेम का कहीं लेश भी नहीं है एक बड़ी सुंदर भावना मौका तो नहीं है कहने का स्वामी जी का एक अपने स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर भाव है वो उसका कुछ चित्रण कर रहे थे होगा कि नहीं भगवान जाने तो भगवान गए श्याम सुंदर चले गए मथुरा अब श्री राधा जी एक, एक भाव बताता बताते उसमें से बहुत ऐसे भाव हैं राजा जी कहती हैं कि सब कुछ गया सब काला हो गया और मेरे आंखों की ज्योति भी चली गई वो ज्योति भी जाकर के काले में समा गई अब मुझे ये पता नहीं कि ये प्राची दिशा हो या प्रतिथि दिशा ये दिशा कौन सी है आंखों की ज्योति गई और दिग्भ्रम हो गया बस बात करता हूं बदमाशी करना हंसना तो बात चलेगा चुपचाप बैठो इंदु कितने के लिए बैठते हूं तो आंखों की ज्योति गई काले में समा गई दिग भ्रम हो गया अब ये पूर्व दिशा है कि पश्चिम दिशा है इसका ज्ञान नहीं लेकिन हे सर्वनियमता प्रार्थना करती है ये सर्वनिमता मुझे चाहे दिशा का ज्ञान न रहे पर मेरे पैर जाए उसी ओर, जिस ओर मेरा मन जाना चाहता है तो कहां जाना चाहता है तो कहती है कि मेरे प्रियतम तो बहुत दूर है लेकिन मेरा मन चाहता है कि उनकी विपरीत दिशा में भाग जाऊं जिधर वो नहीं है उधर को भाग जाऊं और दूर चली जाऊं क्यों चली जाओ भाई तो कहते हैं कि मेरे जो उनके विरोध में मेरे श्वासों का तापमान बढ़ गया बड़ी गर्मी बढ़ गई तो मै के समीप पहुंच गई और मेरे ये उत्तप्त श्वास कि बाहर निकले और उनका नील कलेवर कहीं झुलस गया है तो बड़े दुख की बात होगी तो हे सर्वनियमता मुझे तो भ्रम हो गया है लेकिन मेरे पाण उनसे विपरीत दिशा में जाएं, समीप न जाएं, ये आप करो है तो अनुभव रूप हम फिर दूसरी उत्पेक्षा तो है उनकी वो कहते हैं कि शरीर में कुछ रहा नहीं सूर्य जो थे वो छिप गये काले पड़ गए चंद्रमा की जो भी गई तब मुझे छाया भी नहीं दिखती जो जिन किरणों के द्वारा छाया दिखती थी मैं उस छाया छायास्थली में आई पर छाया मुझे दिखी नहीं तो सूर्य नहीं रहे चंद्रमा नहीं रहे प्रकाश नहीं रहा तो मेरा जीवन जो है मरूंगी तो मैं नहीं पर सड़ गल जाएगा मेरा शरीर तो इस गंदे शरीर की दुर्गंध निकलेगी ये दुर्गंध कहीं शाम सुंदर के ढाणों में प्रवेश न कर जाए नासिकांग उनको दुख होगा तो उधर में नहीं जाऊ ये बड़ा विचित्र भाव है प्रेम का त्कंठा के साथ साथ प्रेम प्रेमास्पद का सुख इसकी परम उत्कंठा ये प्रेम में रहती है प्रेम देना जानता लेना नहीं जानता तो बड़ी ऊंची प्रेम की बात ये श्री गोपी साम्राज्य की ये गोपी स्तर की बात ये मामूली बात नहीं तो प्रेम जो होता है वो अनुभव रूप होता है वो कहने में नहीं आता जबान पर नहीं आता उसकी अनुभूति होती है और प्रशिक्षण वर्धमानव ये प्रेम का उज्ज्वलतम स्वरूप है वो किसी घटना दुर्घटना सुघटना किसी भी अनुकूलता प्रतिकूलता की परिस्थिति में उसके बढ़ने का प्रवाह कभी रुकता नहीं जो प्रेम घटता है वो तो प्रेम ही नहीं जो मिटता है वो तो प्रत्यक्ष काम था और जो रुकता है वो भी प्रेम नहीं तो प्रेम का स्वभाव है क्योंकि जहां हम किसी वस्तु की चाह करते हैं वहां घटने मिटने रुकने का सवाल आता है लेकिन जहां किसी प्रकार की चाह की कल्पना नहीं वहां पर मिटने घटने के तो बात ही नहीं रुकता भी नहीं तो वैसे रहता बृहना वैसे रहे तब तो, तो, तो, तो प्रेम कोई वस्तु नहीं हुई प्रेम में अलम नहीं है बस नहीं है प्रेम यहां पूरा मिल गया ये बात नहीं है प्रेम कभी पूरा मिलते ही नहीं प्रेम अनंत है ज्ञान में किसी वस्तु की कल्पना रहती नहीं सारी वस्तुओं का अंत हो जाता है तो स्वीकार्य विद्य से वो आत्मसंतुष्ट होता है प्रेम कभी प्रेम संतुष्ट नहीं होता प्रेम कभी यह नहीं मानता कि मैं पूरा हो गया कभी उसमें पूर्णता आती नहीं ये प्रेम का स्वरूप है इसीलिए वो प्रतीक्षण वर्धमान ये निकाग बढ़ता रहता है सतत प्रतीक्षण बढ़ता रहता है जो प्रेम अभी था एक क्षण के बाद वो प्रेम कुछ और बढ़ जाएगा एक क्षण के बाद और बढ़ जाएगा एक क्षण के बाद और बढ़ जाएगा इस प्रकार प्रेम का स्वरूप नित्यवर्धनशील रहता है वहीं वही ये प्रेम ठीक प्रेम है ऐसा माना जा सकता है जहां पर प्रेम रुकता है किसी गुण को लेकर प्रेम होता है तो ये जि, जितने भी भगवत प्रेमी लोग हैं ये भगवान का गुण नहीं देखते मैं भगवान के गुणों का पार तो ही नहीं पर इनको गुण देखने की आवश्यकता ही नहीं ये देखते हैं केवल प्रेम को गुण को नहीं देखते गुण देखने लगे तब तो गुण तो प्रेमी हो जाए भगत प्रेमी नहीं रहे तो अमुक भगवान इसलिए हम उससे प्रेम करें ये बड़ा सुंदर है भगवान से प्रेम करो परंतु गोपी ये नहीं मानती कि भगवान इसलिए प्रेम करते हैं यशोदा ये नहीं मानती कि ये भगवान है मेरा लाला इसलिए मै, मै, मैं मैं इनसे स्नेह करूं वो गोप मित्र सखा ये नहीं मानते कि ये भगवान इसलिए हम इनसे सखत्व करें हमारे हैं हमारे हैं। हमारे मित्र हैं कौन है हमारे हैं बहुत नहीं जानते है हमारे हैं तुम कौन हो हम इनके दस एक संबंध उनको ज्ञात रहता है हम इनके और ये हमारे कौन है क्या है क्या चाहते हैं क्यों प्रेम करते हैं ये इन प्रश्नों का उत्तर तो तब तब देने की आवश्यकता पड़े जब ये प्रश्न प्रश्नों का उदय हो प्रेम में सारे प्रश्नों का समाधान अपने आप हुआ रहता है किसी प्रेम प्रेमी के हृदय में जिज्ञासा नहीं पैदा होती जिज्ञासा साधक के पैदा होती है जो जानना चाहता है अमुक वस्तु को पर ये जानना नहीं चाहता जानना और पाना इन दोनों से परे होता है प्रेम तत्व जहाँ जानना और पाना है वहां जानने का प्रयास है तभी तो श्रद्धा करो श्रद्धा करो तत्परता करो इंद्रियों का संयम करो तो जानना हो जाएगा नहीं जानना भी नहीं होगा श्रद्धा वहां लभती ज्ञानम तत्पर एक ज्ञान लभ्या पराम शांति मचरे न आज गच्छती ज्ञान की प्राप्ति करनी हो भगवान के स्वरूप तत्व को जानना हो तो पहले श्रद्धा करो उसके परायण हो जाओ और सब सतर से इंद्रिय को हटा लो तो भगवान के ज्ञान का प्रकाश अंतकरण में हो जाएगा नहीं तो नहीं हो परंतु तो श्रद्धा भी बाधक है श्रद्धा होती है किसी श्रद्धास्पद में प्रेमास्पद श्रद्धास्पद नहीं होता वो तो अपना होता है अपने आप में किसी गुण को देख को श्रद्धा नहीं करता अपने आप में जो स्वाभाविक आसक्ति है स्वाभाविक ममता है ये ममता और आसक्ति अनन्न रूप से जहां पर हो जाए वहीं पर उसका नाम प्रेम होता है अनन्न्य ममता विष्णु भगवान में अनन्न्य ममता हो जाए भगवान मिले और ममता हो केवल प्रेम मूलक ममता कर लेते हमारा हमारे काम आएगा हमारे काम आएगा ये कामरा हो गई ना तो प्रेम पर आवरण आ गया प्रेम ढक गया तो ये जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं इन प्रेमी जनों में गुण दर्शन की इच्छा नहीं होती वो तो उसमें गुण है या नहीं इससे मतलब ऐसा कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज को ये बड़े भगवान रा, राम के स्वरूप में निष्ठ महापुरुष किसी ने कहा उसे कि भाई हमने सुना है कि ये आपके राम जो हैं तो बारह कला वाले हैं श्रीकृष्ण तो छोड़श कला पूर्ण है तो तुलसीदास जी ने श्रीकृष्ण की बात मानों सुनी नहीं उनके कान में गए नहीं उनका बारे कला वाले हमारे गांव है अरे हम तो उनको जो स्वराज कुमार मान के भरते थे और बारह कला तो अच्छा ये बड़ा अच्छा बारे कला वाले हैं ना तो और भी ज्यादा अच्छी बात सोलह कला वालों की बात नहीं वो चर्चा नहीं तो इसका नाम प्रेम प्रेम में किसी गुण की अपेक्षा नहीं होती तो ब्रह्मा जी ने इशारा किया कि आपके जो गुण गुणगण हैं इन गुण गुणगणों का कोई नाप करे उनका कोई कोई संख्या बतावे कोई गण के बतावे कि असंभव चीजें कोई बता नहीं सकते और महाराज हमने तो दूसरी बात देखी कि इन आपके ये जो सहचर हैं सखा ये कहीं गुण गुण को देखते ही नहीं इनके मन में कभी हमने तो बड़ा आश्चर्य किया हमने तो गुण देखा ऊपर से देखा चलिए भगवान ये आदिदा के कहेंगे हम तो बड़े मूर्ख हैं अपनी माया से को मोह मोहित करने चले यहीं पर आवेगा तो ये बोले ब्रह्मा जी कि महाराज हम तो हमने तो आपको नहीं देखा लीला उन्हीं देखा हमने तो अपनी बुद्धि से गुणों के द्वारा आपको कसना चाहा, और ये अचिंत चिन्मय भगवान ये बच्चों के साथ खेलते हैं और ये बच्चों के साथ खाते हैं और इस प्रकार दौड़ते हैं ये भगवान है कि नहीं गुण देखने वाले के मन में भगवान पर संदेह हो गया तो भगवान तो यह नहीं और बच्चे को हमारा प्रेम है नहीं तो गए ना हम तो फिर है बच्चों में तो प्रेम मेरे भगवान ही है नहीं तो हमने गुण देखा पर इन बच्चों को देखिए इन बछड़ों को देखिए ये यहाँ के ग्वाल बालों को ग्वालों को इन माताओं को देखिए जहां जरा भी गुण दर्शन की अपेक्षा नहीं है ये श्याम सुंदर हमारा है ये कन्हैया हमारा है वहां कोई बड़ी बोली से नहीं बोलते पर भगवान से जो बड़ी बोली से बोलते हैं वो दूर वाले बोलते हैं दूर वालों की बड़ी बोली होती है निकट वालों की बड़ी बोली नहीं होती बहुत आदर ये दास स्वभाव तक होता है शांत में बड़ा आदर है तो दास समय उससे कम है पर आदर है। और फिर आगे तो फिर सख में आदर नहीं समानता है और बात्सल्य में तो दानपट भी है वहां केवल केवल खुशामद बरामद नहीं वहां तो खड़ी लेकर के लिए सुदा मैया खड़ी हो जाती है बुरा मानता भी नहीं लगे कि छड़ी भी बड़ा भीठ हो गया और जहा सरवार है मधुर भाव वहां तो इन सभी का समावेश है